शिव शिवपुराण सतरुद्र संहिता नंदिश्वर जी कहते हैं सर्वज्ञ सनत कुमार जी एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जैसे शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था वह चरित्र सदा परम सुखदायक है उसे तुम श्रवण करो वह चरित्र इस प्रकार है शिव जी ने कहा था ब्रह्मण्ड व कल्प के सातवें मनवंतर में, में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं वे वस्वत मनु के पुत्र होंगे तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखरधारी चार शिष्य उत्पन्न होंगे उनके नाम होंगे श्वेत श्वेत शिख श्वेताश्र और श्वेत लोहित वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे वस्त पितामह उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे उस समय मैं कलयुग में सुत्रा नाम से उत्पन्न होऊंगा, वहाँ भी मेरे द्वन्दु भी सतरूप शिषिक तथा केतुमान नामक चार वेदवादी द्विध शिष्य होंगे वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझे अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे तीसरे द्वापर में जब भार्गो नामक व्यास होंगे तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पाप नाशक नामक चार पुत्र होंगे चतुरांद उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूँगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे ब्रह्मण उनके नाम होंगे सुमुख दुर्मुख दुर्दम और दुरत्रिकम उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूँगा पाँचवें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा, ब्रह्मण वहाँ भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे उनके नाम बतलाता हूँ सुनो सनक सनातन प्रभावशाली शनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा पुनः छठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्युलोकारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा वहां भी मेरे चार दृढ़व्रति शिष्य होंगे उनके नाम होंगे सुधामा विरजा संजय तथा विजय विधे सातवें द्वापर के आरंभ में जब सतक्रतु नामक व्यास होंगे उस समय भी मैं योगमार्ग में परम निपुण जजशभ्य नाम से प्रगट होऊंगा और काशीपुर में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा उस युग में भी मेरे सारस्वत योग मेघवा और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे आठवें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे योग वित्तम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम के अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा उस समय कपिल आसुरी पंचशिक और शालवल नाम वाले मेरे चार योगी पुत्र उपन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे ब्रह्मण नवी चतुर्योगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं नृसभ ऋषभ नाम से अवतार लूंगा उस समय पराशर गर्ग भार्गव तथा गिरीश नाम के चार महायोगी मेरे शिष्य होंगे प्रजापते उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा सन्मुने इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा ब्राह्मण उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा जीवन प्रदान करूंगा तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के सोलहवें वर्ष में ऋषभ ऋषि जो मेरे ही अंश हैं उसके घर पधारेंगे प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रुपधारी मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खट प्रदान करेंगे फिर कृपापूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे बारह हजार फांसी का बल भी देंगे जो माता सहित भद्रायु को भली आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि अनुसार चले जाएंगे ब्रह्मण तब राजसी भद्रायु भी रिपगणों को जीतकर और कृष्ण मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा मुने मुझशंकर का वह नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा वह वा सतपुरुषों की गति तथा दिनों के लिए बंधु साहितकारी होगा मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया यह ऋषभ चरित्र परम पावन महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है अतः इसे प्रेतन पूर्वक सुनाना चाहिए